ृंगे ओ सहनाब सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधी के अभ्यास विवेक करने के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं कैसे हम विवेक को प्राप्त कर सकते हैं विचार करने के बाद विद्वानों ने कहा विवेक सुनकर के हो सकता है विवेक शब्द से पढ़कर के हो सकता है और विवेक संसार को देख कर के हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो संसार में घटित घटनाओं को देखते हैं और उन घटनाओं को देख कर के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद उस ज्ञान का परिष्कार करते हैं करने के लिए शास्त्र का सहारा लेते हैं अन्य लोगों का सहारा लेते हैं घटना घटी पूज्य स्वामी सत्यपति जी के जीवन में और उन्होंने संसार की घटना को ही तो देखा था एक दूसरे को मारा जा रहा था और इनको भी लगा कि तू भी मारा जाएगा उस घटना को देखा और देख करके आंतरिक रूप से अंदर उतर गए और एक विशेष ज्ञान हुआ मृत्यु से कैसे बचना है उसका उपाय खोजना है और आदि आदि सोचते सोचते एक विशेष निर्णय पर पहुंच गए कि समस्त संसार एक दिन नष्ट होने वाला है न मेरा शरीर बचेगा न दुनिया के किसी अन्य प्राणी का शरीर बचेगा देख करके ज्ञान प्राप्त हो सकता है यदि हमारे पिछले संस्कार इतने प्रबल हों तो पढ़कर के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्र को पढ़ते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है प्रवचनों के माध्यम से सुनकर के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अब वो पढ़ा सुना देखा हुआ ज्ञान हमारा कैसा हो उस ज्ञान में संसय नहीं होना चाहिए यदि संस्यात्मक ज्ञान है तो हमें तात्विक रूप से जो हम विवेक प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं होगा ऐसे ही यदि उस ज्ञान में उस विवेक में भ्रम आ गया भ्रमात्मक है तो भी वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध न होगा और एक ज्ञान आप शिविरों में सुनते आए हैं अभावात्मक ज्ञान भी होता है ये अभावात्मक ज्ञान अर्थात जो कोई वस्तु है नहीं लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं ये अभावात्मक ज्ञान है ये भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है उपयोगी ज्ञान निश्चयात्मक निर्णयात्मक ही हमारे लिए है जो ज्ञान निश्चयात्मक हो गया निर्णय तक हम पहुँच गए उस ज्ञान से उस विवेक से हम लाभ ले सकते हैं तीन तत्वों का ज्ञान ईश्वर जीव प्रकृति हम ईश्वर के विषय में विचार कर रहे हैं शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी ही परिभो स्वयंभो हम देख रहे थे मनीषी को मनीषी अर्थात मनन पूर्वक विचार पूर्वक कार्य करता है अपने ये परिभाषा तो मनुष्य की भी ऋषि ने दी है महर्षि यास्क भी मनुष्य की इसी परिभाषा को दे रहे हैं जो विचार करके कार्य करता है मत कर्माणी शिव्यति मनुष्य की भी वही परिभाषा है और यहाँ मनीषी ही ईश्वर की भी वही परिभाषा एक तो नहीं हो रहा है एक नहीं हो रहा यह मनीषी का पूर्ण ज्ञानी होकर के विचार पूर्वक कार्य करने का अर्थ ले रहे हैं पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ मनुष्य कभी नहीं हो सकता जितना इसका सामर्थ्य है उसमें तो विचार करके जो कार्य करता है वो मनुष्य और उसके अतिरिक्त तो वो मनुष्य की कोटि से बाहर चला जाता है परिभू स्वयंभू परिभू का सावध शब्दिक अर्थ करते हैं तो जो सब और विद्यमान है लेकिन महर्षि दयानंद जी ने विशेष अर्थ यहाँ किया परिभू का लिखते हैं जो दुष्टों का तिरस्कार करने वाला है वो परमात्मा है ईश्वर कैसा जो दुष्टों का तिरस्कार करता है दुष्टों का कभी सम्मान नहीं करता है लोक में हम दुष्ट का सम्मान भी कर सकते हैं अपमान भी कर सकते हैं लोक में हम धार्मिक व्यक्ति का सम्मान भी कर सकते हैं अपमान भी कर सकते हैं लेकिन ईश्वर ऐसे हैं कि कभी भी दुष्टों का सम्मान नहीं करते तिरस्कार ही करते हैं ऋषि दयानंद जी ने ये विशेष अर्थ वहाँ दिया है अब जो भगवान दिख रहे हैं वो दुष्टों का तिरस्कार कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं कल जैसे हम देख रहे थे भस्मासुर को वर ही दे दिया हिरण्यकश्यप कश्यप करने लग गए वंदना भक्ति कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो गए प्रसन्न हुए तो फिर वरदान मांग लिया और वरदान दे दिया वरदान क्या मांगा न बाहर मरू न भीतर मरू ने दिन में मरू ने रात में मरो न मनुष्य से मरु न किसी जंगली जानवर से मरू कैसी वरदान कैसा युक्ति वो सोचा होगा उसको मांगने में अमर होना चाहता है कि न दिन में मरू न रात में मरू न पशु से मरु न मनुष्य से मरु न बाहर मरू न भीतर मरु कैसा वरदान मांगा है और भगवान जी ने भी वरदान दे दिया क्या जानते नहीं थे कि ये दुष्ट है या धार्मिक है वहां तो वो दिख रहा है उनके कपोल कल्पित परमात्मा है लेकिन वेद का परमात्मा कभी भी दुष्टों का सम्मान नहीं करते तिरस्कार ही करते हैं ऋषि ने विशेष अर्थ ये दिया है अब जो धार्मिक आत्माएं हैं लगता ऐसे है लोक में के जो अधर्मी हैं दुष्ट हैं वो अधिक बढ़ रहे हैं और जो धार्मिक है वो नीचे जा रहे हैं निचले स्तर पर जा रहे हैं ये हमारा दृष्टिकोण हो सकता है लेकिन एक विद्वान एक ऋषि और परमात्मा का दृष्टिकोण अलग मिलेगा कि जो दुष्ट है अधर्मी है वो लौकिक दृष्टि से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत गहरे गड्ढे में खाई में जा रहा है वो और जो धार्मिक व्यक्ति है धर्म एवं हतोहती करें कि जो धर्म को जो मार देता है धर्म उसका विनाश कर देता है इसलिए क्या करें पूर्वक धर्म की रक्षा करें क्यों करें क्योंकि वो रक्षा को पाया हुआ धर्म हमारी रक्षा करेगा ये सामान्य व्यक्ति की बात समझ में नहीं आती जिन्होंने सिद्धांत जान लिया है कि धर्म की रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा कैसे होगी बाह्य रूप से भले न दिखाई दे ऋषि दयानंद जी ने अधर्मेणे तावत तद्राणी पश्यति तत सपत् जयति ये उन्नति की बात कही है सारी की सारी कह रहे हैं कि अधर्मीण धते अधर्म से व्यक्ति बढ़ता है बढ़ता है कितना बढ़ता है बढ़ने की सीमा लिखी है महर्षि ने जैसे कोई तालाब बांध से रोक रखा हो पानी और उसका बांध तोड़ दिया जाए तोड़ने के बाद वो पानी कितने विस्तार में चला जाता है कितना फैल जाता है एक बांध को थोड़े से एक एकड़ ज़मीन में रोक रखा है और फिर उसकी मेड़ तोड़ दी जाए उसका रुकावट तोड़ दी जाए तो वो पानी तेजी से फैलता है और वो फैलाव कितना दिखता है एक एकड़ की अपेक्षा 10-20 एकड़ दिखाई देता है आपके पास फोन किसका जमा नहीं करवाया अच्छा ठीक है ठीक आप तो बाद में आए ठीक है वो कितना फैलाव देखता है कहते हैं कि ऐसे अधर्मी व्यक्ति बढ़ता है और क्या होता है दावत ततो हैद्राणी पश्यति दूसरे लोग उसको भद्र भद्र कहते हैं अच्छी तरह से देखते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है बड़ा आदमी है बड़ा आदमी है सारे लोग बढ़ाई भी करेंगे इससे लौकिक दृष्टि से सांसारिक दृष्टि से बढ़ता हुआ दिखाई दिया फिर और एक बात ऋषि ने लिखी ततः सपत नाम जयती अपने उस अधर्म से शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर लेता है यहाँ तक और चाहिए क्या हमारे शत्रु दबे रहें लोग में हमारी प्रशंसा करने वाले हों और हमारा ऐश्वर्य भरपूर हो लौकिक दृष्टि से और चाहिए क्या यही तो चाहिए लेकिन अंत में लिखते हैं समूलम तो विनश्यती भले ही इतना सब कुछ हो जाता है लेकिन अधर्मी व्यक्ति समूलम तो का तिरस्कार करने वाला है ये विनाश को प्राप्त होना ही तो तिरस्कार ही से बड़ा तिरस्कार और होगा क्या परिभो ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक व्यक्ति ही योग्य है पात्र है हमारी चेष्टाएं क्या रहती हैं हम सामान्य लोगों की दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं ईश्वर की दृष्टि में हम अच्छा नहीं बनना चाहते जिस दिन हम ईश्वर की दृष्टि को सामने रख कर के चलने लग गए उस दिन हमारे जीवन का परिष्कार होने लगेगा और जब जब हम संसार को दृष्टि में लेकर के चलेंगे तब तब हमारा परिष्कार नहीं हो सकता हाँ बाह्य आवरण का परिष्कार भले ही हो जाए लेकिन आंतरिक दृष्टि से हमारा परिष्कार नहीं होने वाला साधारण लोगों में धार्मिक साधक लोगों में यही अंतर होता है धार्मिक साधक व्यक्ति ईश्वर को दृष्टि <स्त्थ> में रखकर के चलता है लौकिक व्यक्ति संसार को दृष्टि में लेकर के चलता है और इसीलिए वो कहावत बन गई है जो संसार से डरता है वो सबसे जो ईश्वर से नहीं डरता वो सबसे डरता है और जो ईश्वर से डरता है वो किसी से भी नहीं डरता ये कहावत बन गई और ये बिल्कुल ठीक कहावत है जो ईश्वर से भय खाने लग गया वो संसार की किसी भी भय से भयभीत नहीं होता और जो ईश्वर से नहीं डर रहा है वो सबसे डरेगा पदे पदे भय भय भय रहेगा ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है जो ईश्वर से डरने लग गया उसको वैसी हानि दिखाई नहीं देगी जो लो, लोक लौकी कहानी होती है और जो ईश्वर से नहीं डरता है वह लौकिक हानियों से बहुत भयभीत रहता है दुखी रहता है उसको लौकिक कहानी ही सबसे बड़ी हानि दिखाई देती है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को आध्यात्मिक कहानी बड़ी दिखाई देती है दोनों की तुलना करके देखे हैं तो ये व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ता है आध्यात्मिक व्यक्ति साधक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति और ऐसे लोगों का ही परमात्मा सहयोग करता है दुष्टों का तिरस्कार करता है ऋषि दयानंद जी योगियों की खोज में निकले हुए थे अलखनंदा नदी के किनारे गए और देखा कि पार करना है पार कैसे करूं यदि पीछे मुड़ के जाता हूं तो अंधेरा हो चुका है और पीछे भी रास्ता तो है नहीं एक ही रास्ता है कि आगे बढ़ना ही पड़ेगा उतर गए अलखनंदा नदी में पानी तो ज्यादा नहीं था पानी ज्यादा नहीं था लेकिन बर्फ जमी हुई थी और बर्फ़ के भी नुकीले टुकड़े हो चुके थे महर्षि स्वयं अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जब मैंने उसको पार किया पार किया तो मेरे पैर छिद चुके थे रक्त बह रहा था और इतने सन्न हो गए थे उस ठंड से उस बर्फ से कि जो कुछ बचे खुचे वस्त्र थे मैंने उनको फाड़ा और अपने पैरों के ऊपर लपेटा कि थोड़ी सी सुरक्षा हो और जैसे जैसे अलकनंदा नदी को पार कर गए पार करके आगे निकले धड़ाम से निढाल होकर के गिर गए गिर गए क्या लिखते हैं अचानक दो जंगली पुरुष आते हैं आ करके संभालते हैं पूछते हैं और कहते हैं कि हमारी कुटिया ज़्यादा दूर नहीं है आप हमारे साथ चलें हम आपका सहयोग सहायता करेंगे ऋषि कहते हैं कि मरना मंजूर है लेकिन आके मैं नहीं बढ़ सकता मेरा सामर्थ्य नहीं आगे बढ़ने का कहते हैं छोड़ गए छोड़कर के कुछ ही देर में दूध भर करके ले आए दूध दिया दूध पीने के बाद फिर से पुनः ताकत ता आ गई फिर से आगे बढ़ने के लिए चल पड़े अब हम पौराणिक दृष्टि इसमें डाल देंगे तो कुछ और दिखाई देगा और यदि हम ईश्वरीय दृष्टि डालेंगे तो धार्मिकों की रक्षा करने वाला परमात्मा किसी न किसी माध्यम से करता है ऋषि दयानंद जी निढ़ाल होकर के गिर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे वहाँ चलो वो जाना नहीं चाह रहे देह छोड़ना मंजूर है लेकिन मैं आके नहीं बढ़ सकता और वो दूध दे जाते हैं और फिर लिखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो पुरुष अंतर ध्यान हो गए पौराणिक दृष्टि से अंतर ध्यान वाली वो मत लीजिएगा कि थोड़ी सी दूर ओझल हो गए नज़रों से वो कहाँ गए पता नहीं लगा कहीं परमात्मा ने प्रकट कर दिए हों दूध देने के लिए ऐसा तो नहीं है लेकिन धार्मिकों की रक्षा कैसे हो जाती है किस प्रसंग में हो जाती है वो तो दिखाई देता है यहाँ दुष्टों का तिरस्कार करने वाला सज्जनों और धार्मिकों का पालन करने वाला परमात्मा है इसलिए कहा परिभो अगला विशेषण दिया है स्वयं स्वयं हो अर्थात बड़ा अर्थ किया महर्षि ने का सामान्यतः स्वयं सा तो अर्थ है अपने आप से है किसी के द्वारा वो बनाया गया नहीं है अपने आप से है किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है लिखते हैं कवि माता पिता के गर्भ में आकर के वृद्धि प्राप्त नहीं करता माँ के गर्भ में आया हो और फिर उसने वृद्धि प्राप्त की हो कह रहे ऐसा भी नहीं है एक अर्थ स्वयंभू का ये भी लिख रहे हैं अर्थात उसी बात को परिपक्व करना चाहते हैं कि उसको किसी ने नहीं बनाया वो तो अपने आप से है और अपने आप से है तो अनादि है अनादि है तो कवसे है हमारी कल्पना से बाहर इसी पर आकर के अटक जाते हैं संसार को देखते हैं जीवात्मा को देखते हैं लोग प्रश्न तो पूछते हैं जी कहीं तो शुरुआत होगी कहीं से तो शुरुआत होगी यह हम सोचते तो हैं, लेकिन इसका उत्तर कोई भी नहीं है कि कहाँ से शुरुआत हुई है ये तो अनादि है और अनंत है कोई सीमा ही नहीं है कहाँ से चला है और कहाँ तक चलेगा ये तो चक्कर चल रहा है पूरा का पूरा राउंड चल रहा है इसमें आदि अंत दिखाई देगा ही नहीं परमात्मा स्वयं भू है और वो स्वयं भू परमात्मा किसी से बनाए गए नहीं है अब इतनी सारी विशेषताएं श्री रामचंद्र जी पैदा हुए हैं वो स्वयं भू नहीं है कृष्ण चंद्र जी बनाए गए हैं वो स्वयं भू नहीं है दूसरे भगवान भी स्वयं भू नहीं है उन्होंने जन्म लिया है उनका शरीर बना है तैयार हुआ है परमात्मा ऐसा नहीं है इतनी विशेषताएं बता करके अब परमात्मा का कार्य बता रहे हैं मंत्र में व्यदात वो देता है क्या देता है शाश्वती भय शाश्वती भय कहते हैं अपनी सनातन प्रजा को ईश्वर की सनातन प्रजा कौन सी है जैसे राजा की प्रजा होती है उसके देश में उसके राज्य में वहाँ के वासी राजा की प्रजा है ऐसे ही परमात्मा की प्रजा कौन परमात्मा की प्रजा हम जीवात्माएं हैं और सनातन है ये सदा से कब से चले आए हैं जब से परमात्मा है तब से हम हैं जब से राजा है तब से प्रजा है यदि प्रजा ही नहीं तो राजा काहे का और राजा नहीं तो प्रजा किसकी? तो राजा प्रजा का तो एक दूसरे से आश्रित अन्यों आश्रित वो परिभाषा बनेगी संज्ञा बनेगी कि राजा कब, जब प्रजा होगी, प्रजा प्रजा कब, तब जब राजा होगा, तो तो ऐसे ही ही हम जीवात्मा भी साथ-साथ तो हैं। इस सास्वत प्रजा को परमात्मा क्या करते हैं व्यदात शाश्वती वो देते हैं क्या देते हैं वेद का ज्ञान देते हैं जब जब सृष्टि उत्पन्न होती है और सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा वेद का ज्ञान देते हैं। सृष्टि का प्रारंभ कौन सा? महर्षि दयानंद जी ने प्रारंभ कब से माना दो मान्यताएं हो गई एक अरब सतानवे करोड़ वाली एक अरब छियानवे करोड़ वाली दो मान्यताएं हैं अब बहुत सारे हमारे यहाँ विचार मंथन तो होता ही रहा है कोई सतानवे करोड़ वाला मानता है कोई छियानवे करोड़ वाला मानता है ऋषि दयानंद जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य सृष्टि जब हुई तब से उन्होंने काल गणना शुरू की है उससे पहले की काल गणना नहीं शुरू की परमात्मा ने अणु परमाणु को सत्वरजतम को लेकर के मिलाना शुरू किया वहाँ से लेकर के जब मनुष्य पैदा नहीं हुआ था उससे पहले तक जो तैयार हो चुका था वो जो कालखंड है उस कालखंड को छोड़कर के महर्षि ने अगले कालखंड से ये सृष्टि का वो जो काल गणना की है वहाँ से शुरू किया है अब उस अवस्था में परमात्मा वेद का ज्ञान देते हैं महाराष्ट्र के संत समर्थ गुरु रामदास समर्थ गुरु रामदास वो संत परंपरा के हैं और संत परंपरा में इन्होंने अपनी अपनी किताबें लिख रखी हैं जैसे कबीर बीजक है कबीर जी ने दोहे लिख रखे हैं जैसे गरीबदास वाले हैं उन्होंने दोहे लिख रखे हैं दादू हुए हैं उन दादू ने भी दोहे लिख रखे हैं ऐसे ही मराठी में समर्थ गुरु रामदास के भी दोहे मिलते हैं उनकी किताब मिलती है अब उसकी विशेषता क्या है विशेषता तो और होंगी लेकिन जो एक बात वहाँ मिली महर्षि दयानंद जी से वो लगभग 200-250 वर्ष पहले हो चुके शायद 1600 सौ ईस्वी सो के आसपास वो रहे हैं जी? औरंगजेब के समय के हैं 1600 सौ ईस्वी सो के आसपास ही कहेंगे ऋषि दयानंद जी से 200-250 वर्ष पूर्व के हैं वे लेकिन एक बात दोनों संतों की मेल खाती है मेल क्या खाती है जो बात महर्षि दयानंद जी ने लिखी कि मनुष्य आदि की उत्पत्ति कैसे हुई उत्पत्ति प्रारंभ में कैसे हुई ऋषि लिखते हैं एमेथोनी सृष्टि और वो एमेथोनी सृष्टि का कहते हैं कि भूमि के अंदर पृथ्वी के अंदर परमात्मा ने वो वातावरण बनाया वहीं उन जो भी रजवीर रहा होगा वो उनको अनुकूल वातावरण दिया और वहां से एक कोशिका, दो कोशिका, शरीर बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया और युवा अवस्था में जमीन को फोड़ करके पैदा हुए ऋषि लिखते हैं तिब्बत में ऐसी ही बात जो कि त्यों समर्थ गुरु रामदास के ग्रंथ में मिलती है कि ये सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ मनुष्यादि कैसे उत्पन्न हुए वो भी यही बात लिखते हैं कि भूमि के अंदर प्रारंभ में तैयार किया गया उसके बाद मैथुनी सृष्टि चली है उससे पहले तो जमीन के अंदर से ही परमात्मा ने वो व्यवस्था की थी दोनों संतों की बात मिल रही है परमात्मा संसार को बनाते हैं मनुष्य आदि सृष्टि बनाते हैं और वो जो प्रारंभ की सृष्टि है वो कितने दिन तक चलती है महर्षि दयान जी कहते हैं एमेथोनी सृष्टि पाँच साल तक चलती है पाँच साल तक ऐसे ही जमीन से ही पैदा होते हैं और पाँच साल के बाद मेथोनी सृष्टि प्रारंभ होती है इसी तर्क को लेकर के महर्षि दयानंद जी एक और बात कहते हैं कि कब से पाप पुण्य का लगना शुरू होता है हम जन्म लेते हैं तो कब से पाप पुण्य का लगना हम माने इस बात को लेकर के ऋषि दयानंद जी ने कहा कि पाँच साल के बच्चे को उससे पाँच साल से पूर्व जो भी कुछ होता है उसको पाप पुण्य नहीं लगता पाँच साल के बाद पाप पुण्य लगना शुरू होता है अब कोई दो तीन साल का बच्चा एक जहर की बोतल रखी हो उसको लेता है पास में ही खाना रखा हुआ है वो बच्चा लेकर के खाने में डाल देता है और चार पांच लोगों ने खाना खाया है उनका गला खत्म हो गया उस जहर के कारण आधा शरीर काम करना बंद कर गया उस जहर के कारण आंखें चली गई पाँच सात लोगों की अथवा हम ये मान ले कि वो पाँच सात लोग शरीर को ही छोड़ गए सर्वथा प्राण त्याग कर गए अब ये जो दुर्घटना हुई है और उस बच्चे के कारण हो गई क्या उस बच्चे को दंड मिलना चाहिए वो दंडनीय है हमारा कानून भी नहीं कहता शायद किसी देश का कानून नहीं हो कि इतने छोटे बच्चे से ऐसा कुछ हो गया अबोध है अबोध है तो उससे ऐसा होने के बाद उसको सजाएं सुनाई जाती हों ऐसे ही ऋषि दयानंद जी कहते हैं पाँच साल से पूर्व जो कर्म होता है उसका पाप पुण्य भी नहीं लगता पाँच साल के बाद लगता है परमात्मा शास्वतीभ्य सम्य वो वेद का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में देते हैं ये इस मंत्र के अंदर परमात्मा का कार्य गिनाया है मंत्र पूरा हुआ अन्य शास्त्रों की दृष्टि से ईश्वर का स्वरूप क्या माना जाए शास्त्रकारों ने भी ईश्वर के स्वरूप को कहा संख्य दर्शन का सूत्र स ही सर्ववित सर्वकर्ता जो लोग कहते हैं सांख्य तो नास्तिक है कपिल नास्तिक है वो परमात्मा को मानते ही नहीं हैं मानते ही नहीं वो प्रसंग नहीं देखा विषय नहीं देखा प्रकरण नहीं देखा कि कहाँ ये ईश्वरा सिद्धे है जो सूत्र दिया है क्यों कहना पड़ा वहाँ बात चल रही थी कि प्रत्यक्ष क्या होता है प्रत्यक्ष की परिभाषा जो न्याय वाली है उस न्याय वाली परिभाषा को देख करके बोल रहे थे इस परिभाषा के आधार पर लोगों ने कहा कि ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है इंद्रियार्थ सन्निकर्षो कर सो उत्पन्नम ज्ञानम इतना ही ले लेते हैं दूसरे बहुत सारी बातें तीन बातें और कही हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षो कर सो उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम करें कि जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष है और लोगों ने कहा कि ईश्वर तो इंद्रियातीत है इंद्रियों से परे है इंद्रियों के माध्यम से तो उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता इसलिए ईश्वरा सिद्ध है इसलिए ईश्वर असिद्ध हो जाएगा ये सूत्र पकड़ा इस सूत्र को लेकर के सांख्य की इतनी निंदा कर डाली के कपिल तो नास्तिक थे परमात्मा को मानते नहीं थे मानते नहीं थे अगला सूत्र तो देखिए प्रत्यक्ष परिभाषा सांख्य में दी है वो कहते हैं योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षम योगियों का अबाह प्रत्यक्ष होता है ये तो बाहर का प्रत्यक्ष है और योगियों का अंतर प्रत्यक्ष अबाह्य माने जो बाहर नहीं है अंदर का प्रत्यक्ष है योगी लोग उस परमात्मा को बाहर से प्रत्यक्ष नहीं करते वो अंदर से प्रत्यक्ष करते हैं अंतर प्रत्यक्ष ईश्वर का होता है इसलिए ईश्वर की असिद्धि जो कह रहे हो वो गलत है सही ही सर्व सर्वकर्ता क्या नास्तिक व्यक्ति ऐसी बात लिखेगा परमात्मा के विषय में कि वो सब कुछ जानने वाला है और सब कुछ करने वाला है सब कुछ का करने का तात्पर्य आप ले लीजिएगा वो परमात्मा स ही वह जानता है उसके ज्ञान की सीमा नहीं है और सर्वकर्ता सर्वकर्ता अर्थात जो उसको करना है वो करने वाला है सर्वकर्ता का तात्पर्य जो दोष आ रहे थे परिभाषा की परिभाषा कह रहे थे परिभाषा की परिभाषा अर्थात जो हमें वस्तु के वास्तविक स्वरूप को बताने वाली हो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषों से रहित हो जिसमें अतिव्याप्ति भी नहीं हो रही और अव्याप्ति भी नहीं हो रही हो सही सर्वविद सर्वकर्ता वो सब करने वाला है अर्थात पूज्य स्वामी जी महाराज परमात्मा के पांच काम गिनाया करते हैं आजकल तो नहीं गिनाते पहले यदि किसी घर में जाते तो बच्चों को बुला करके बच्चों से यही प्रश्न पूछा करते थे और परमात्मा का नाम क्या है वो रहता कहाँ है करता क्या है किसी का हमें परिचय प्राप्त करना है किसी से मिलना है तो तीन ही तो काम होते हैं उसका नाम पता लग जाए उसका रहने का वास पता लग जाए और उसका काम पता लग जाए ये तीनों यदि हमारे हस्तगत हैं तो हम उससे मिलने में सुविधा अनुभव करते हैं पांच काम सृष्टि को बनाता है पालन करता है प्रलय करता है हम जीवात्माओं के कर्मों का ठीक ठीक फल देता है और वेद का ज्ञान देता है ये कार्य हैं तो सर्ववि सर्वकर्ता सर्वकर्ता अर्थात इन कार्य को वो करने वाला है ये सब कार्य करने वाला परमात्मा है परमात्मा झाड़ू लगाने वाला नहीं है दाल पकाने वाला नहीं है रोटी बनाने वाला नहीं है मकान बनाने वाला नहीं है बहुत सारे देख लीजिए सर्वकर्ता का तात्पर्य है जब भाषा का प्रयोग हम करते हैं हम कहते हैं कि भी सबको बुला लाओ सबको बुला लाओ का तात्पर्य क्या निकलेगा कि जो शिविर में आए हुए हैं उन सबको बुला लाओ ये तात्पर्य नहीं लगेगा कि रोजड़ गाँव में भी वो वो हैं उससे बाहर सबको बुला लाओ सबको का तात्पर्य यहाँ आश्रम में जो है उन सब को बुला करके ले आओ ऐसे ही सर्वकर्ता का तात्पर्य भी वही निकलेगा कि जो परमात्मा करते हैं वो सब कुछ करने वाला स ही सर्वविद सर्वकर्ता योग का सूत्र देख लीजिए क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर पुरुष विशेष ईश्वर वो विशेष पुरुष है साधारण पुरुष नहीं है पुरुष के साथ महा लगा देंगे तो महान पुरुष परम लगा देंगे तो परम पुरुष ऐसे ही आत्मा के साथ परम लगा दिया परमात्मा बन गया यह परम पुरुष कहा है पुरुष विशेष कहा है कैसे क्लेश कर्म विपाक आशयी अपराष्ट अर्थात इनसे रहित है इनसे लगा हुआ नहीं है पांच क्लेशों से लगा हुआ नहीं है और कर्म के बंधन से रहित है संस्कारों के बंधन से रहित है उनका जो फल मिलता है उनसे रहित जो परमात्मा है वो पुरुष विशेष ईश्वर है और सूत्र देख लीजिए स यह सह। सूर्व गुरु काल में अवच्छेदा वो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है पीछे मुड़ मुड़ करके देखते चले जाइए देखते चले जाइए हमारे गुरु का गुरु कौन उनका गुरु उनका गुरु उनका गुरु पीछे जाएंगे अंतिम सृष्टि तक आदि सृष्टि तक तो निकलेगा कि चार ऋषियों को वेद का ज्ञान देने वाला पढ़ाने वाला कौन था वो परमात्मा था अंतिम गुरु तो परमेश्वर ही है आज के गुरु नहीं आज के गुरु तो यही कहते हैं कि हम ही अंतिम हैं पिछले दिनों गाजियाबाद में था एक बहन आई बहन कहने लगी कि एक उनकी महिला मित्र कहने लगी कि वो कहती हैं कि गुरु जी का नाम ले लेंगे तो सब अच्छे बुरे कर्मों के बंधन से बच जाएंगे अच्छे बुरे कर्मों के बंधन से बच जाएंगे गुरु जी का नाम लेने मात्र से वो कहते हैं कि हम ही अंतिम हैं इससे आगे कुछ भी नहीं है परमात्मा को छुड़वा देते हैं उनके ग्रंथों में क्या लिखा है ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति पूजा मूलम गुरोह पदम मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा ईश्वर की कृपा नहीं कही है यहाँ तो गुरुओं का भी गुरु परमात्मा कहा है ऋषियों की शैली यही है महर्षि दयानंद जी को देखिए ऋषि दयानंद जी ने अपने आप से नहीं जोड़ा ऋषि दयानंद जी ने परमात्मा से जोड़ा है और जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपने आप से जोड़ते हैं हमारे यहाँ आर्य समाज में भी बहुत सारा चलता है मेरे कुछ चेले मेरे कुछ यजमान बन गए तो मैं अपने से चिपकाए रखूँगा संस्था से नहीं जोड़ने दूंगा अन्यों से जोड़ने नहीं दूंगा यदि वो कहेगा कि वो फलाने आचार्य जी कैसे हैं मैं दस बातें सुनाऊँगा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा क्यों सुनाऊँगा इसलिए सुनाऊँगा कभी ये मेरे से छुट कर के वहाँ न जुड़ जाए फलानी संस्था कैसी है जी फलानी संस्था कैसी है उसमें क्या होता कुछ होता ही नहीं थक रहे हैं पैसा ले रहे हैं दस बातें सुनाऊँगा क्यों क्योंकि मेरी संस्था से छुट करके उस संस्था से नए जुड़ जाए ऋषि दयानंद जी की विशेषता देखिए महर्षि दयानंद जी ऐसे महापुरुष हैं अपने से नहीं जोड़ा ईश्वर से जोड़ने की चेष्टा अपनी किताब से नहीं जोड़ना चाह रहे वेद से जोड़ना चाह रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश किसके लिए लिखा इसके लिए नहीं लिखा कि इससे ये जनसमुदाय समुदाय जुड़ जाए केवल सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश बोलता रहे ऋषि का मंतव्य ये था कि इसके माध्यम से वेद से जुड़ जाए सऐस सह, पूर्वे श्याम गुरु काले न अनवच्छेदात वो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है जो काल के बंधन में नहीं आता जो काल के बंधन में आता है वो परमात्मा नहीं हो सकता और तथा निरतिशय सर्वज्ञ बीजम कह रहे हैं कि उस परमात्मा के अंदर सर्वज्ञ बीजम निर अतिशय अतिशय निरअतिशय अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है इतना ज्ञान उसके पास है शास्त्र वैसी बात करते हैं वेद भी वैसी ही बात करते हैं दोनों की बातें मिला कर के देखेंगे मिला कर के देखेंगे तो वो ठीक ठीक परिभाषा निकल कर के आएगी यदि वेद की बात शास्त्र की बात से मेल नहीं खा रही शास्त्र की बात वेद से मेल नहीं खा रही तो शास्त्र की बात छोड़ने योग्य है वेद की बात छोड़ने योग्य नहीं है क्यों पूज्य स्वामी जी भी बार बार कहते हैं ऋषि दयानंद जी इसी बात को कहते हैं क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है अन्य ग्रंथ परतः प्रमाण है स्वतः प्रमाण का तात्पर्य क्या है ये तात्पर्य है कि दीपक को दिखाने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है वो दीपक तो स्वयं ही दिख रहा है स्वयं ही प्रकाशित है है इस सूर्य सूर्य को दिखाने के के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, यही स्वतः प्रमाण है तो शास्त्र में ईश्वर का स्वरूप उपनिषदों में ईश्वर का स्वरूप वेद से मेल खाता हुआ दिखता है किंतु पुराणों का ईश्वर वेद से मेल नहीं खाता शास्त्रों से मेल नहीं खाता इसलिए विवेक करना है परिष्कृत विवेक निर्णयात्मक विवेक निश्चयात्मक विवेक जिस दिन होगा उस दिन वो विवेक हमारे काम का होगा वो विवेक हमें गति देने वाला होगा ईश्वर के पश्चात जीवात्मा का विषय आता है जीवात्मा का क्या स्वरूप है हम क्या मान करके चले शास्त्र जीवात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करता है वेद के अंदर परमात्मा के विषय में सर्वाधिक कहा गया है उसके पश्चात वेद के अंदर इस संसार प्रकृति के विषय में कहा गया है और यदि वेद में सबसे कम वर्णन किया गया है तो जीवात्मा का सबसे कम वर्णन है कोई कोई मंत्र जीवात्मा का संकेत कर रहा है अन्यथा दो विषय प्रमुख रूप से वहाँ कहे हैं परमात्मा का तो विषय है ही है ऋषि दयानंद जी की मान्यता है कि प्रत्येक मंत्र का निहिता अर्थ तो ईश्वर ही है भले ही वो भौतिक परक अर्थ हो रहा हो दिख रहा हो लेकिन अंत तो गत्वा उस मंत्र का तात्पर्य ईश्वर की ओर ही लेकर के जाने का है तो जीवात्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप को ऋषियों ने स्पष्ट किया है हम भी उस स्वरूप को कुछ कुछ अनुभव करते हैं जैनी लोग जीवात्मा की स्वरूप को मानते हैं कि जीवात्मा फैलता और सिकुड़ता रहता है फैलता शिकुड़ता रहता है कैसे फैलता सिकुड़ता है कह रहे हैं कि बड़े से बड़े प्राणी के शरीर में जीवात्मा गया जितने आकार का उसका शरीर है उतना ही जीवात्मा फैल जाता है हाथी के शरीर में गया तो हाथी जितना फैल जाएगा और चींटी के शरीर में गया तो वो सिकुड़ जाएगा छोटा सा हो जाएगा ये जैन संप्रदाय की मान्यता है जो कि वेद आदि शास्त्रों के प्रतिकूल है अनुकूल नहीं है यदि हम पूरे शरीर में जीवात्मा माने फैला हुआ आत्मा माने तो कोई व्यक्ति अचानक आकर के किसी का पैर काट देवे पैर काट देवे तो उतनी आत्मा तो चली गई और आत्मा ऐसा नहीं है आत्मा का स्वरूप कहते हुए गीता में क्या श्लोक दिया नैन्नम छिंदंति शस्त्राणी नैन्नम दहति पावक न चैनम क्लदयंत न शोषयति मारुतः उस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता अग्नि सुखा नहीं सकती जल गला नहीं सकता आदि आदि कहा तो वो फैला हुआ आत्मा है यदि उनकी मान्यता अनुसार तो टुकड़े भी हो सकते हैं। ईसाई और मुस्लिम लोग अपनी अलग मान्यता लेकर के चलते हैं ईसाई कहते हैं कि पुरुषों में ही जीवात्मा है स्त्रियों में जीवात्मा नहीं है अब देखिए जो जितने कितने उदार बनते हैं आज आदर्श ईसाइयों को मान लिया लोगों ने उनकी मान्यता देख लीजिए कितना पक्षपात है मुस्लिम लोग स्त्रियों में आधी आत्मा मानते हैं पुरुषों में पूरा आत्मा मानते हैं और इसी बात को लेकर के पाकिस्तान में अब का पता नहीं पहले तो यही होता था कि महिला जब वोट डालती थी उस वोट की कीमत आधी होती थी पुरुष वोट डालता था तो उसकी कीमत पूरी और महिला की कीमत आधी होती थी यदि 50 पुरुष वोट डालते हैं तो 100 महिलाओं को वोट डालना पड़ेगा बराबर होने के लिए उनकी मान्यता मूर्खतापूर्ण मान्यता है ऋषि क्या कहते हैं जीवात्मा के स्वरूप के विषय में वो कल देखेंगे समय हो गया कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं इस पर बच्चे है वो हाँ वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं माता पिता के कारण हो सकते हैं बाह्य कोई और कारण हो सकता है उनके स्वयं का रोग कारण हो सकता है वो बहुत सारे कारण हैं परिवेश कारण है मनुष्य जन्म दिया है परमात्मा ने जिस जीवात्मा को भेजा है भेजा है तो जो ऐसे मृत्यु हो जाती है उसमें लगभग निन्यानवे प्रतिशत बाह्य कारण होते हैं एक प्रतिशत उसका कर्मा से कारण बनता है ऐसी स्थिति में जी कि ईश्वर दुष्ट दुष्ट दुष्ट को करते अगर भी और और सज्जन के तो दुष्ट और दुष्ट सज्जन के बीच में रखेंगे, तो दुष्टता कैसे कैसे बनेंगे? दुष्टों का परमात्मा तिरस्कार करते हैं हमारी जैसी मानसिकता वाला परमात्मा नहीं है अर्थात हम किसी दुष्ट को देखते हैं तो हमारे अंदर विकार आ जाता है परिवर्तन आता है हमारे अंदर अशांति आ जाती है और हम किसी सज्जन को देखते हैं तो प्रसन्नता आती है वह तिरस्कार और स्वीकार का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा के की अंदर वैसा कोई विचलन नहीं होता परमात्मा भी उस दुष्ट को दंड देता है क्यों देता है क्यों तिरस्कार उस रूप में लिखा है उसके सुधार का अभिप्राय ही है उस दुष्ट को अधर्मी को फल देगा फल देगा उसके कर्मों का तो उसका क्या होगा सुधार ही होना है गतवा परमात्मा का तो वही एक से पूछा क्या पूछा ऋषि से पूछा कि परमात्मा चाहते क्या हैं तो महर्षि दयान जी उत्तर देते हैं परमात्मा सबकी भलाई चाहते हैं चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो अंततोगत्वा तो परमात्मा भलाई ही चाहते हैं यह तिरस्कार का तात्पर्य इतना ही है कि एक सज्जन व्यक्ति है उसको प्रसन्नता तो देंगे ही और एक दुर्जन व्यक्ति है उस उसको अशांति तो मिलेगी ही और वो अशांति भी अंततोगत्वा उसके सुधार के लिए है कितना भी हमें दुख भोगना पड़ता है किसी भी योनि में जाना पड़ता है हम अंदर से भयंकर विचलित हो जाते हैं और यहाँ तक भी विचलन देखा जाता है कि व्यक्ति पागल तक हो जाता है वो सारी की सारी प्रक्रिया लाना तो वही है तो इस रूप में देखेंगे जी क्या क्या लिखा हाँ यजुर्वेद यजुर्वेद भाष्य में चालीसवाध्या है आठवा मंत्र मंत्र हाँ वहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा जी, जी, जी।, जी, जी।, जी।, जी, जी। में माता जी गलती की थी उसका इसमें माता जी ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है यदि हमें सब कुछ पता लगने लग जाए तो हम स्वयं ही विचलित हो जाएंगे महर्षि दयानंद जी इस बात को नौमि से में कहते हैं कि सब कुछ यदि पीछे का पता लगने लग जाए व्यवस्था नहीं चलेगी किसी ने हमें पिछले जन्मों में पीठ रखा हो हमारा अपमान किया हो और वो व्यक्ति सामने हो रहा हमें याद आ जाए कैसी स्थिति होगी आज उससे प्रेम है बहुत अच्छी मित्रता है और पिछले जन्म का याद आ जाए कि इसने तो मेरी बेज्जती की थी इसने तो मुझे लूटा था मारा था क्या व्यवस्था होगी और बहुत सारी बातें तो वो ईश्वर की व्यवस्था है कि हमें याद नहीं आता संकेत नहीं मिलता लेकिन इतना संकेत तो है कि हमें दंड मिल रहा है दुखी है तो कोई ना कोई कारण तो विपरीत है ऐसा ठीक है ओके अच्छा ओ